ओम श्री परमात्म नमः श्री गोस्वामी तुलसीदास जी जिदचित कवितावली तमे माता चिता तमे तमेवंधु सखा तमे विद्या तमेव द्रविणम तमे तमेवर्व तमेव देव श्री सीताभ्या बालकांडफयात्म चिन्म अकल पर ब्रह्म पर हरिहर यज वित चरणय गुणयनीप बालके दशरथ यत सुफित सभाय पदन खेन्दु ते ध्यान धरी वीर चत तिक बनाय अनिल्म प्रेम सहित शिवधार इंद्रदेवटी कार चत कवितावली उदार बंदों श्री तुलसी चरण नखयनुपदुति माल कवितावल काल से कवितावलि वर भाल बाल रूप की झाकी अवधेश सके द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति लैनिक से अवलोक हो सोच विमोचन को ठगसी रही जेन ठगे धिक से तुलसी मनरंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन जातक से नवडील सरो सखी किसी दूसरी सखी से कहती है मैं सवेरे अयोध्यापति महाराज दशरथ के द्वार पर गई थी उसी समय महाराज पुत्र को गोद में लिए बाहर आए मैं तो उस सकल शोकहारी बालक को देखकर ठगी सी रह गई उसे देखकर जो मोहित न हो उन्हें धिक्कार है उस बालक के अंजन रंजित मनोहर नेत्र खंजन पक्षी के बच्चे के समान थे हे सखी वे ऐसे जान पड़ते थे मानो चंद्रमा के भीतर दो समान रूप वाले नवीन नील कमल खिले हुए होंगन पुर और कर कंजन मंजू बनी कलेवर पीत झगा झल के फुल अरबिंदु सुन रूप मरंद बालक जो तुलसी जग में न उस बालक के चरणों में घुघरू कर कमलों में पहुंची और गले में मनोहर मणियों की माला शोभावान थी उसके नवीन श्याम शरीर पर पीला झंगुला धलकता था महाराज से गोद में लेकर पुलकित हो रहे थे उसका मुख कमल के समान था जिसके रूप मकरंद का पान कर देखने वाले के नेत्र रूप भौरे आनंदमग हो जाते हैं श्री गोसाई जी कहते हैं यदि मन में ऐसा बालक नाम बसा तो संसार में जीवित रहने से क्या लाभ है तन की दुतिश्याम सरोन कंजक मंजलताई हरे अति सुंदर सोहत धूरी भरे तभी भूरि नंग की धूरी धरे दमकै दतिया दुत दामिन जो कलबाल बिनोद करे अवधे सके बालक चारी सरा तुलसी मन मंदिर में बिह रहे उनके शरीर की आभा नील कमल के समान है तथा नेत्र कमल की शोभा को हरते हैं धूल से भरे होने पर भी वे बड़े सुंदर जान पड़ते हैं और कामदेव की महती छवियों की भी छवि को भी दूर कर देते हैं उनके नन्हे नन्हे दांत बिजली की चमक के समान चमकते हैं और वे किलक किलक कर मनोहर बाल लीलाएं करते हैं अयोध्यापति महाराज दशरथ के वे चारो बालक तुलसीदास के मन मंदिर में सदैव विहार करें बाल लीला कबहू शशि मागत आर करबहू प्रतिबिंब निहारी डरे कबहू कर ताल बजाई कह नाचत मात सब मन मोद भरे कबहू ऋष कहे हठ कहे पुन ले तुय लाग अरे अवधेश बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे कभी चंद्रमा को मांगने का हठ करते हैं कभी अपनी परछाही ही देखकर डरते हैं कभी हाथ से ताली बजा बजा कर नाचते हैं जिससे सब माताओं के हृदय आनंद से भर जाते हैं कभी रूठकर कर हठपूर्वक कुछ कहते अर्थात मांगते हैं और जिस वस्तु के लिए अड़ते हैं उसे लेकर ही मानते हैं अयोध्यापति महाराज दशरथ के वे बालक तुलसीदास के मन मंदिर में सदैव विहार करें बर दंत की पंगतिक कुंद कली अधर पल्लव खोलन की चपला चमक बीच जगे छबि मोती न माल मोलन की घुघरार लटे लटक मुखर कुंडल लोल कपोलन की प्राण करे तुलसी बोलने की कली के समान समावलीर पुटों का खोलना और अमूल्य मुक्त मालाओं की छवि ऐसी जान पड़ती है मानो श्यामे के भीतर बिजली चमकती हो मुख पर घुघराली अलके लटक रही है तुलसीदास जी कहते हैं लल्ला मैं कुंडलों की झलक से सुशोभित तुम्हारे कपोलों और इन अमोल बोलों पर अपने झावर करता हूँ लिए लड़िका पंक ललिका संगत है तरज तट हाट हट तुलसी तुलसीयस बालक सो नह ने कहाँ जब जोग समाधि किए नर वे कर कर सुवान समान कहो जग में फल को निये जिनके चरन कमलों में मनोहर जूतियां सुशोभित है वे कर कमलों में छोटा सा धनुष बांध लिए हुए हैं बालकों के साथ सरजू के जी के किनारे चौराहे और बाजारों में खेलते फिरते हैं तुलसीदास जी कहते हैं यदि ऐसे बालकों से परम प्रेम, प्रेम न हुआ तो बताइए जप योग अथवा समाधि करने से क्या लाभ है वे लोग तो गधों शूकरों और कुत्तों के समान है बताइए संसार में उनके जीने का क्या फल है जो बरती रहती रघुबीर सखा अरुबीर सब धन ही कर तीर संग न तुलसी तेही तही सरलाविता दस चार नीन इकनिहारी विचार फिर उपमान पे श्री रघुनाथ जी उनके सखा और सब भाई पवित्र सरयू नदी के किनारे किनारे घूमते फिरते हैं उनके हाथ में छोटे छोटे धनुष बाण है कमर में तरकस कथा हुआ है और शरीर पर नूतन पीतांबर सुशोभित है तुलसीदास जी कहते हैं की की की मति उस समय की सुंदरता की उपमा चौदहों भुवन नवो खंड तीनों लोक और इक्कीसों ब्रह्मांडों में जब विचार पूर्वक खोजने पर भी नहीं पा सकी तब कुंठित हो गई उस समय शोभा की उपमा पाने के लिए शारदा दसो यामल तंत्र चारो उपवेद नवो व्याकरण वेद और इक्कीसों ब्रह्मांडों में सर्वत्र फिरी परंतु उन सबको देख और विचार कर भी उनकी बुद्धि कुंठित हो गई अर्थात उसे उस शोभा के योग्य कोई भी उपमा नहीं मिली काशी नगरी प्रचारणी सभा की प्रति में यो अर्थ है दस गुण माधुर्य के रूप लावण्य सौंदर्य माधुर्य सौकुमार्य जौवन सुगंध सुवेश स्वच्छता उज्ज्वलता चार गुण प्रताप के ऐश्वर्य वीर्य तेज बल ऐश्वर्य के नौ गुण भाग्य अधभ्रता नियतात्मता वशीकरण वाग्मित्व सर्वज्ञता संघनन स्थिरता वदान्यता सहज प्रकृति के तीन गुण सौम्यता रमण व्यापकता यश के इक्कीस गुण सुशीलता वात्सल्य सुलभता गंभीरता क्षमा दया करुणा आर्द्रता उदारता आर्जहा चातुर्य ज्ञान नीति लोकप्रियता कुलीनता अनुराग निर्भरता